वंदे गुरुपद्वंद भक्तबिंदसमित श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन बंदे राधि चरणोद गोपीजन सामूत बिंदव मनोहर वंशाकपत पतितानंग सिन्धुव भव पावने वैष्णवभ्यो नमो नमः मूकं करोति नम मूक पंगु लयतगिरी ये पातम वंदे परमाधवृंद वै पिया वै केशवश स्न भक्तिपदेवी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नर छनमें देवी सरस्वती व्या तथो जो मुदीर संकेतने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशने सदाक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमोदा जगद सदा देय सदाभवीषदोह तेतास्पनु शीता हम पुनतपालीपूत वंदे महापुरशते शरण यदपल्लवनखचंदमशा विस्फुित किपवधु सुवर्शी पूर्णागर स सागर सारूर्ति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 हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे आजानुलित भुजौ कनकात संकेतनैकर कमलायुताक्षजर जुगध वंदे जगत करो करुणावता प्रणमसी गुरु भूय श्रीकृष्ण करवोकनाथ जगचु श्रीसुक तमोपार्शे तमादेव पुषो पुराण तमालवर्ण शेतावता से भमहे भगवत स्वूपम बागीसजस्वे लक्ष्मीजस्वी जस्ते हृदय संवी तंग भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे हरि हंता दिबल हरिदास वज जदराम कृष्णचरण परशो प्रमोद मानं तनोति सह गोगनों पानीय सुजवसो कंद मूले कंदमूल हंतायादबलिदास वर् जदराम कृष्णचरण परशो प्रमोद मान तनोति सह गोगन स्तोद पानीय सुजवसो कंद मूले शिशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहपा जी ने बताएं ये प्राकृत बुद्धि लेकर अप्राकृत जगत का जो वैचित्रमय विलास है इनमें बुद्धि चलाना उचित नहीं है ये मूर्खता है शिला पहुपा जी ने बताएं जड़बद्ध अवस्था में जड़ बुद्धि लेकर प्राकृत बुद्धि लेकर अप्राकृत जगत का जो अपराकृत विलास है इनमें विचार करने जाओ तो इससे बढ़कर और मूर्खता नहीं है ये सबसे बड़ा मूर्ख है आज गिरिराज महाराज जी का पूजन है ये भी लंबा चौड़ा सब कहानी है सुंदर भागवत जी महापुराण की और गर्गो संगीता आदि सारे जगह प्रमाण है ये गिरिराज है कौन थोड़ा बहुत पत्थर तो है।, है तो पत्थर और क्या पत्थर नहीं अच्छा तो इसमें जब आप गिरिराज देखने जाओगे ये दृष्टि लेके क्या देखोगे टिकट खरीद के चलो वृंदावन जाए गिरिराज के जाके क्या देखोगे बोले एक पाथर है इसका लिए क्या है महाराज यही तो है ना इसलिए अपराखित जगत में देखने जाओ तो आपको गुरु वैष्णव का चरण का शरण लेना पड़ेगा दर्शन ये कराएंगे तुम्हारा दर्शन करने का हिम्मत नहीं है जब सिल भक्ति बल्लभ तीर्थ गो महाराज परम पूजा माधव गो महाराज रहते हुए भी गुरुजी को बोलते थे आप पाठ करो जब परिक्रमा होता था फोटो भी है और जब चले गए तो कहना ही क्या सिलभक्ति वो लभ ती को शिव महाराज जैसा महापुरुष यही तो दिखाएंगे यही तो शिक्षा देंगे देखो शरण किसको बोलता है इन्होंने जब गोवर्धन परिक्रमा नवदीप परिक्रमा या तो ब्रजमंडल परिकॉ हो तब महाराज जी को आगे रखते थे और धीरे धीरे परिक्रमा करते थे परिक्रमा करते करते गिरिराज गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंड पहले महाराज जी देखते थे दर्शन करते थे फिर व्याख्या करते थे जड़ बुद्धि आदमी का इतना बुद्धि खराब है ये लोग गुरु वैष्णव में ही सारे दोष निकालते हैं पखंडी है उनमें से कुछ कुछ आदमी गुस्सा हो जाते थे महाराज भारी देरी करता है गोवर्धन परिक्रमा करे जल्दी करके जाए ऐसा लोग है भूख लगा है जब ऐसा बोलते श्रील तीर्थ महाराज निसिंग रूप धारण करते निसिंग रूप देखे हैं निसिंग रूप धारक को होते बोलते जाओ आप जाओ आप परिक्रमा करके चले जाओ जल्दी जाओ जाके रेस्ट लो भोजन कर लो हम इनके पीछे जाएंगे हम ये महापुरुष का पीछे जाएंगे अब जाओ कहा बोले सब बात एक भी जाएगा नहीं है जो सब जाएगा यह सब बोले वो भी समझेगा भी नहीं अपराकित गुरु वैष्णव का पीछे रहने से क्या होता है आपका अपराकित दर्शन हो सकता है जैसा आपका, आपका चश्मा है चश्मा को उतार लो तो आपको सही दिखेगा नहीं लेकिन जब आप चश्मा को लगाओगे सही दिखेगा इससे पहुपा जी ने कहे बार बार जो गुरु वैष्णव दे आर ट्रांस दे आर ट्रांसपरेंट मीडिया गुरु वैष्णव दे आर ट्रांसपेरेंट मीडिया थ्रू विच यू कैन सी एग्जैक्टली वट इज देर इन वृंदावन मायापुर इतना बड़ा मूर्ख हम देखे नहीं महाराज हमें इतना देखे नहीं कभी इतना प्राकृत बुद्धि है जितना भी समझाओ वो समझने वाला नहीं है वो समझेगा नहीं उसका भाग्य नहीं है जल गया तक दी महाराज जी गोवर्धन परिक्रमा करते थे गोवर्धन परिक्रमा का महिमा बताते थे गुरु जी बोलते थे गिरिजाज का परिक्रमा जो है ये अर्चन का अंग है तो अर्चन करने का पहले कि तुम कुछ खाओगे क्या आज कौन कौन खाए है कुछ खाए हैं सब खाना खाए है आज अर्चन करके गिरिराज का परिक्रमा करके तब खाना गिरिराज परिक्रमा अर्चन की अंग लगता है जो भी है अब देखो बात ये है आर्तो जिज्ञासो अर्थार्थी चौज्ञानी चतुर चतुर्विदा भयंत माम जना स्वकृत और जुन हो चार किस्म का आदमी भगवान का भजन करने के लिए चेष्टा करते हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी चौनी आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञान ये तो चार किस्म का आदमी आर्तो कौन है जिन्हें बड़ा भारी मुसीबत में गिरा है और कोई रास्ता दिखता नहीं वो चिल्ला के बोलो भगवान का शरण लेते हैं आर्तो का एक उदाहरण दे जैसे गजेंद्र जी महाराज उदाहरण दे वो आरतो हुआ उसको पैर पकड़ा तो पहले तो समझ में नहीं आया क्या करे बाद में समझ में आया तो हमारा रूपा है नहीं है कोई हमको बचा नहीं सकेगा अभी ठाकुर जी के शरण में जाए चिल्लाया ठाकुर जी को आर्तो जिज्ञासु कौन है जिज्ञासु देखो अर्जुन है और जू जिज्ञासा किया क्वेश्चन किया सोनातन जी को देखो के आमी कैने मोरे जारे तापोत्र नहीं जानी कोई छोर ही थाय वेदांत सूत्र में भी ये बताया अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा जिंदगी का जो हालत है ये देखने का बाद भी अगर आपका जिंदगी का ऊपर भरोसा है ये तमाम दुनिया का चीज का ऊपर तो आप रह जाओ यहीं रहो आपको दरकार दर्क, नहीं है सब साधु सुंदर को वापस जाने का भी क्या दरकार है कि तो आपका अंदर में क्वेश्चन नहीं है कैसे अपना मंगल हो क्वेश्चन नहीं है आपका अंदर जब आत्म जिज्ञासा नहीं है तो वो आदमी अगर दिखा भी ले कुछ भी करे यूजलैस यूजलेस कुछ नहीं जब आत्मजिज्ञासा तो हो तब तो दिखा लेने से काम है आत्म जिज्ञासा ही नहीं है आपने आप राजा बन के बैठे हैं तो क्या होगा उसका कोई मंगल होगा दिखाओ कोई सास्तु दिखाओ किस का मंगल हुआ देखा आत्मजिज्ञासा होना चाहिए पहले तो ये पहले हमने बताया क्या आर्थो जिज्ञासु और देखो धूव महाराज स्थाना विलासिंह तपस्थितम त्वंग प्राप्तवानो देव मुनिंद गुज्जम काचम विचिन्न नोपि दिव्य रत्नम सामिन की तर बरम नजाचे जाचे भगवान जी को बताए धोब महाराज जहा हमको कुछ नहीं चाहिए आप भजन करने आए तो हमको हमारा इच्छा था पोजीशन पोजीशन रैंक हमको चाहिए बाद में जब भजन किया तो ये भजन करते करते गुरु जी का कृपा से आपका कृपा से ऐसा आप आप मिल गए हो साक्षात आपको प्राप्त हुए हैं जैसे कि हम कांच शीशे जैसे हम शीशे ढूंढ रहा था ऐसा ऐसा करके कांच के टुकड़े और कांच के टुकड़े महाराज ढूंढते ढूंढते अचानक एक हीरे मिल जाए तो हम तो शीशे के टुकड़े ऐसा ऐसा कर रहा था पागल का माफी करते करते अचानक एक असली हीरा मिल गया प्रहलाद महाराजो धुबो महाराज मारा, कह रहे हम तो कांच ढूंढ रहा था ढूंढते ढूंढते आप मिल गए अब जब आप मिल गए अब हम कुछ चीज हमको चाहिए नहीं कुछ चीज हमको चाहिए नहीं हम की तो कितार तो बन गए हम तो कांच ढूंढ रहे थे कांच के टुकड़े, शीशे के टुकरे उसमें आप मिल गए हो और कुछ नहीं चाहिए ठाकुर सामीन कितार तो उसमें बरम नजाच है हमको कोई वर का दरकार नहीं है कोई बेनिडिक्शन का जरूरी है नहीं ठाकुर जी बोले देखो तुमने दे भजन शुरू किया था तो, तो मांगा था इच्छा था तो जो भी है तुम्हारा कोई बंधन का कारण नहीं होगा तुमको रहना पड़ेगा शासन करो जगतवासी का शिक्षा दो आर्थो जिज्ञासो अर्थार्थी हो गया ज्ञानी कौन है जौर भरत जी ज्ञानी हैं ज्ञानी भक्त है ये सब जो है ये सब भजन करते हैं ये लोग भजन करते करते कभी भी ऐसा साधु संग हो जाए उसको खींच के भगवान का जो निस्थ हो जिसमें कोई कामना बस होना नहीं है ऐसा भक्ति में प्रतिष्ठित कर दे कब होता है जब साधु संघ होता है वास्तव साधु संघ, तब इनका अंदर में कोई कामना वासना बिल्कुल नहीं रहते वो बोले ठाकुर जी का पास कुछ मांगना नहीं बस ठाकुर जी का प्रेम का संबंध बस हो गया ठाकुर जी आपको प्यार करते हैं आप बस इसको बोलता है विशुद्ध भक्ति विशुद्ध भक्ति ये जो विशुद्ध भक्ति है जगत में सुदुर्लभ है जगत में मिलता नहीं है बड़े मुश्किल से मिलता है शुद्ध भक्ति मिलता नहीं सारे कचरा है जंजाल भक्ति भी करेगा ये भी करेगा वो भी करेगा थोड़ा शनिचर को जाकर पानी चढ़ाएगा थोड़ा शंकर जी को लो शंकर जी देवी जी को थोड़ा पानी चढ़ाया सब करेगा और ठाकुर जी को भजन करेगा अनन्न्य भक्ति नहीं है ये एकमात्र कृष्ण भजन करने से सारे समाधान हो जाएगा ये बुद्धि किसी का अंदर बड़ा मुश्किल से होता है बड़ा मुश्किल जब होता है वो तो कितु तार तो होता है वो जब होता है तब तो उसका अवस्था जो है वो आप बोलने का लायक नहीं हम ये सब श्लोक को व्याख्या किए पहले भी बहुत सारे अब प्रश्न होता है ये जो आज गिरिराज महाराज का आविर्भाव तिथि का उपलक्ष्य आज सब पूजा का आयोजन है तो आप लोगों का अंदर में क्वेश्चन आ सकता है महाराज ये तो इंद्र महाराज ये जो नंदो महाराज आदि इन्होंने तो इंद्र महाराज का पूजा करने का व्यवस्था किया आप हमको क्यों डांटते हो बोल सकता है ना जो बुद्धिमान है जो सुन वास्तव जो हरिकथा नहीं सुने उसका अंदर कोई कोई नाटक का माफी बैठेगा चला जाएगा ये सब कोई दरकारी नहीं कोई इंटरेस्ट नहीं है प्राकृतिक जगत में डूबे हुए है उसका कोई लेना देना नहीं हरिक हो ना हो कोई मतलब नहीं है इन लोग क्या सुविधा होगा जो डुबकी लगाते हैं जो चिंतन करते हैं ये शरीर का बंधन का बाहर जो जाना चाहते हैं इसी को भगवान बोले ये they are actually intelligent बुद्धिमान कौन है इसका उत्तर हमने दिए थे पहले ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनी जत सत्यम अनिर्त नेह मरते ना अपनते अमृतम ठाकुर जी बोले वो वास्तव बुद्धिमान है जो ये दो दिन का शरीर को लेके वो जानते आज नहीं तो काल मरना ही पड़ेगा आंखों का सामने देख रहा मर गए उसके बाद दे वो सोचता हम जिएंगे आराम से यहाँ तक कि पिता पुत्र मर गया जवान लड़का पिताजी पुत्रों को संसान में जला के आए हैं बड़ा रोए आह बिलाप किए हा पुत्र कहाँ गया सब कुछ किए बस दो दिन तीन दिन चार दिन सात दिन गया उसका बाद बीड़ी खाना शुरू कर दिया चाय दुकान जाओ ताश खेला खेलो पीटो घूड़ो बस इसी को भागवत में बोला ये जो विवेकहीन व्यक्ति हैं इनका मंगल कैसे होगा साधु संग तो नहीं करेगा और भी मुश्किल से फिर अपराध करे तो इसका लिए तो मंगल मुश्किल है इसे बोला जो ये निर्हित पुत्रम पितरम जिजीवी शती भागवत में पंचम स्क में बोला पुत्रों को जला के आए हैं अभी देखे कैसे मर गया उसका बाद भी अपना अंदर में अहंकार अभिमान ये ये जाएगा नहीं तो कैसे जाएगा कीपा हो तब ना जाएगा हो जाएगा नहीं पुत्रों को जला के आया फिर आनंद लिया बेस फिर मजा करो हो या यही तो तुम्हारा संसार है अभी प्रश्न होता है गिरिराज महाराज आए कहाँ से पूरा वृंदावन धाम जो है ये आपका कोई पृथ्वी का हिस्सा नहीं है अयोध्या ये वृंदावन मथुरा जो कि जो है वृंदावन धाम पूरा ये अपराचित जगत गोलोक धाम से आए हैं इंट्रोडक्शन चाहिए इंट्रोडक्शन नहीं होने से होगा नहीं अपरागित जगत से गोलोक वृंदावन से पधारे हैं ये अपरागित जगत से आए कैसे इसका भी इतिहास है सारे ठाकुर जी जब कृपा करते किसी को ठाकुर जी सोचते हैं जी इसको कैसे तो किसी भी हालत से हमारा बात सुनेगा ही नहीं जितना भी समझाए सुनेगा नहीं तो क्या करे इसके लिए ठाकुर जी अपना धाम को भेजे हैं अपना नाम को भेजे हैं अपना प्रसाद को भेजे हैं अपना निजी जन जो गुरु वैष्णव है उन गुरु वैष्णव को भेजे हैं सारे भेजे हैं इस जगत में भेज दिए तुलसी जी को भेजे हैं गंगा जी को भेजे हैं जमुना जी को भेजे है, को हैं गिरिराज को भेजे हैं महाप्रसाद गुरु वैष्णव सब ये कैसे हम उदाहरण दिया जैसे मछली पानी में एकदम ऐसा आराम से घूम रहे हैं वो तो मछली को पकड़ने के लिए मछुआरा क्या करते हैं लगाते टोप लगाते हैं टोप में चारा दे लगाते हैं तो मछली आके लोभ लगे तो उसको पकड़ ले फिर उसको उठा ले ठाकुर जी का भी ये बर्शी जैसे ये मछुआरा जैसा है ये इसको उठाने के लिए इस जगत से इस जगत से इन लोगों को उठाने के लिए ठाकुर जी एक, एक करके सारी चीज भेज दिया सारे चीज जितना तमाम देखते हो इसको भेज दें जो कैसे इसको इस जगत से उठाया जाए अपराध इस जगत में ले जाए फिर भी इतना सुविधा देने का बाद भी वो लोग भजन नहीं करना चाहता बिल्कुल भजन नहीं करना चाहता अब क्या किया जाए गिरिराज महाराज आपका सामने रहेगा नहीं आपका सौभाग्य हुआ लेकिन पांच हजार साल का अंदर गिरिराज महाराज जाएगा जमुना जी जाएगा गंगा सब जले जाएगा आप बैठो वो बैठ के खाओ पियो, जियो सब जाएगा ये याद करके रखना इतना सुंदर, इतना सुजोग भगवान ने दिए हैं। ये सुझोग को तुम पैर के द्वारा कुचल रहे हो इसका नतीजा तुमको भूगना पड़ेगा माइंड इट इतना सुविधा दिया है ठाकुर जी अब गिरिराज गोवर्धन सारे ये जो है वृंदावन धाम कैसे आए हैं इसका बारे में पुराने आदि में सब है गर्गो संगीता बात दो चार शब्द हम कह दें जब ऊपर में बहुत सारे घटना हैं वो सब हम नहीं कहेंगे आप तो ऐसे लेट कर दिए हो लिखे थे काल आदेश दिए थे दस बजे से कितन होगा किए नहीं हैं किए नहीं आपका आप खुद ही बोलते हो आप करते नहीं हो कैसे क्या होगा बोलो अभी कथा तो दे दिए भोग उठेगा अब कथा बंद कर दो तो ठीक है अब गोलोक वृंदावन से कैसे आए हैं बोले वहां से गिरिराज गोवर्धन जमुना सारे वृंदावन धाम को भगवान ने भेज दिए जब अपराकित जगत से ये सब गिरिराज गोवर्धन वृंदावन सब वृंदावन सब आ रहे हैं इधर यह आने का बाद आप सोचोगे महाराज सारे गोलोक वृंदावन गोलोक जो है वो गोलोक से वृंदावन को भेज दिया तो वहां वृंदावन नहीं है जैसे इधर से ये वस्तु को लेकर इधर रख दिया तो इधर और है अरे इधर से वस्तु को लेकर इधर रख दिया इधर तो यह वस्तु का अभाव हो गया इधर और है यह वस्तु लेकिन अपरागित जगत में ऐसा नहीं है अपरागित जगत का हिसाब है पूर्णो स्वपूर्ण मादायो पूर्ण में अवशिष्यते, अवशिष पूर्ण वस्तु से पूर्ण वस्तु लिया जाए फिर भी पूर्ण वस्तु ही अवशेष रह जाता है समझा नहीं मेरा बात जैसे एक कलश दूध रखा हुआ है उनमें से ए, एक गिलास अपने ले लिया तो किसी ने आके बोलेगी एक गिलास दूध था कहा गया आपने एक गिलास ले लिया ले लिया ना तो कम हो गया ना लेकिन अपरागिक जगत में ऐसा नहीं है अपरागित जगत में गिरिराज गोवर्धन इधर है फिर उधर से गिरिराज गोवर्धन को भेज दोगे फिर भी गिरिराज गोवर्धन उधर रहे वो कैसे हैं देखो अन्नकूट जो है अन्नकूट में चर्चा करेंगे माधव माधवबिंदुपुरीपाद जी जब भोग लगाए कितना रोटी कितना चावल सब लगाए सारे और यार माधवबिंदुपुरीपाद खुद देखे गोपाल सारे खा रहा है गिरिराज महाराज खा रहे खा रहे है ना लेकिन खाने का बाद भी गोपाल पूर्णतम वस्तु भगवान उसके हस्त वो भोजन किया फिर भी उनका स्पर्श से पूरा ही रह गया समझा मेरा बाद? स्त्री पूर्णोत्सव पूर्णमादय पूर्णमेव अवश्य स्वतः गिरिराज गोवर्धन आए हैं इधर जो भी हैं अब यहाँ आपका पुराण में थोड़ा चर्चा है गौरव संगीता का थोड़ा दो चार शब्दों कहें ये द्रोणाचल पर्वत जो है द्रोणाचल पर्वत ये दोना जैसे ठाकुर जी आते हैं ठाकुर जी तो नित्य है ठाकुर जी का जन्म कर्म है, है? नहीं है तो कृष्ण भगवान का आविर्भाव तिथि करते हो इसीलिए भगवान बोले दिव्यो जन्म कर्म चौमे व्यक्ति ये स्वरूप जो बोला हमारा जन्म कर्म है दिव्य है प्राकृत नहीं है ठाकुर जी ताकुर था, सनातन है नित्य है शाश्वत तो है उनका कोई जन्म नहीं हो सकता फिर भी ठाकुर जी लीला करते हैं हम जशोदा मैया का कोख से आविर्भाव हुआ वो भी गौरंगमा को लीला करते हैं हाम सोची मैया का कोख से आविर्भाव तो लीला करते हैं लीला करते हैं ना अब जो आविर्भाव का ये जो गिरिराज महाराज का ऐसा ही है अब गिरिराज महाराज जगत से आए कैसे भले द्रोणाचल पर्वत का बेटा बन के आए द्रोणाचल पर्वत का बेटा पैदा हुआ बड़ा सुंदर इसका नाम है गिरिराज महाराज अब गिरिराज महाराज को बड़ा लालन पालन करते हैं द्रोणाचल पर्वत पहले शास्त्रों में है पर्वत आदि का अभी आपको पता नहीं चलेगा पर्वत उड़ता था पहले पर्वत का पंखा था हर पर्वत का इंद्र महाराज ने बज के द्वारा सारे पर्वतों का पंखा काट दिया क्यों ये पर्वत इच्छा से उड़ के जाते थे और किसी भी जगह बैठ जाते थे तो जितना सारे आदमी हैं मर जाते थे जैसे इधर है यहाँ के पर्वत बैठ जाए तो क्या होगा सब मर जाएगा इसी इंद्र महाराज शास्त्र में है ये वज्रो दे के सारे पंखा काट दिया पहले बहुत सारे पर्वत सब उड़ते थे सारे उनका पखा होता था पंखा तो ये गिरिराज महाराज जो हैं ये द्रोणाचल जी का पुत्र बन के आए हैं हिमालय का पुत्र बन के आए थे कौन हिम पुत्री बन के कौन आए थे पार्वती हाँ नहीं बोलते जल्दी से पार्वती बोला था ना स्वती देवी का कथा उस शरीर छोड़ के दक, दक्ष, दक्षायणी थी दक, दक्षों का दिया हुआ शरीर वो छोड़ के वो आई आके फिर हिमालय का पुत्री बन के अविर आओण हिमालय का पत्नी का नाम मैनुका मैनुका है समझा मेरा बात तो आप सोचोगे हमारा ये सब आजीब के कहानी है इस जड़ो बुद्धि वाले आदमियों के लिए पहले हमने शुरुआत में हरिकथा बोल दिए एक शब्दों भी आपका कानों से निकल जाए आया नहीं तो यह हरि कथा इट्स नॉट कम्प्लीट पहले से शुरू करके जो कथा बोलते हैं। पूरा मतलब की कथा यह सब बोका लोग समझेगा नहीं क्यों बोला हमने प्रोपात जी का ये प्रवचन जो प्राकृत बुद्धि लेकर अप्राकृत जगत का जो वैचित्र है इसमें दिमाग लगाना ये मूर्ख का काम है ये उचित नहीं है क्योंकि हम पहले भी बोल चुका बहुपा जी का कथा लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ देर एब्सुल्यूट आप अपरागिक जगत का विषय है, तुम्हारा बुद्धि को लगाने जाओ तुम हर हालत में नरक में जाओ नो बॉडी कैन सेवी किसी बाप का हिम्मत नहीं है तुमको बचा उसी जगह मापो जहां अपराध होता है वहां जाके वो समाधान हो तो अपराध का समाधान होता है नहीं तो होता है अभी ये जो जमुना जी है ये जो गंगा जी है हमारा क्वेश्चन है क्यों आप गंगा जी को पूजा करते हो गंगा जी तो पानी है आपका घर में भी तो पानी है माइंड आपका तो घर में भी पानी है गंगा जी को क्यों पूजा करते हो ये तो पानी है और क्या जमुना जी तो पानी है गिरिराज तो पहाड़ है पत्थर का इसका पहले उत्तर देना चाहते हैं आप अगर भजन करने के लिए आए हो ये गुरु वैष्णव का अनुगोत्तम दर्शन करो जैसे अभी बोले भक्ति पूर्वोष्व आज का पीछे जाओगे तो आपका गिरिराज दर्शन होगा जमुना दर्शन हो राधा कुंड श्याम उनका पीछे जाओ अकेला अभिमान के द्वारा जाओ कुछ नहीं होगा तो गुरु वैष्णव का पीछे रहो तो आपको पता चलेगा गंगा जी का स्वरूप है गंगा मैया जमुना जी का स्वरूप है जमुना देवी और मैया नहीं बोला गंगा जी को मैया बोला मूर्ख आदमी समझे समझने से समझाता तो नहीं जमुना जी जमुना जी उनका स्वरूप है गिरिराज का स्वरूप है हर वस्तु का स्पिरिचुअल स्वरूप है लेकिन आपका सामने पता नहीं चलेगा आपका जो स्पिरिचुअल स्वरूप है आपको पता है आपका जो स्पिरिचुअल स्वरूप है अंदर में आपको पता है पता नहीं है तब तो आप लड़ाई कर रहे हो पता अगर होता तो लड़ाई नहीं करते सारे समाधान हो जाते तो आपका अंदर में भी स्पिरिचुअल स्वरूप है गुरु वैष्णव कोई रक्त वंशों का कोई लड़की कोई लड़का छागल भेड़ा ये सब देखते नहीं है कैसे देखते हैं जब भी किसी को देखे इसका अंदर में जीवात्मा को अनुसंधान इसका अंदर में आत्मा है चाहे अन्याय किया है इसको समाधान करो इसको बचाओ नहीं तो जाएगा इनका अंदर में कभी भी कोई अभिमान नहीं रहते कभी भी नहीं रहते तो ये जो है जो गिरिराज महाराज इसका भी स्पिरिचुअल स्वरूप है ये स्पिरिचुअल स्वरूप और आपका स्पिरिचुअल स्वरूप समान नहीं आपका स्पिरिचुअल स्वरूप अंदर में है छुपे हुए और बाहर में पंचभौतिक शरीर कि गिरिराज महाराज का जो स्वरूप है ये स्पिरिचुअल स्वरूप और इनका बाहर का स्वरूप दोनों एक है जैसे हमने बोला कृष्ण नाम और कृष्ण सेम आइडेंटिकल कृष्ण नेम कृष्ण नाम एंड कृष्ण ऑल द सेम। इसको औरपरेट नहीं कर सकते हो ये आपको समझ में नहीं आएगा भजन करते चलो तब कभी सौभाग्य हुआ आपको समझ में आ जाएगा नाम जोर जबस्ती नहीं कर सकोगे आपका चंचल मन आपको स्टेबिलिटी नहीं देंगे इसलिए गुरु वैष्णव का पास पहुंचो एकांत गुरु वैष्णव आप बोलोगे महाराज हम वैष्णव का पास गया कुछ नहीं हुआ आप मरो हम क्या करें गुरु गुर का पास कै, कैसे गया था आप जाने का तो तरीका होता है हैं जाने का तरीका नहीं है विथ सबमिशन तो अब जाओ पुस्तराय अवनोचित्तो विनम्रभाव से तो आपको जाने से सारे समझ में आएगा तो हरिणाम आपका होता नहीं किसलिए आपको साधु संग होना ही हुआ नहीं हरिनाम का स्वरूप आपको पता नहीं है अभी और आप गुरुवेशों का संग करो हरिकथा सुनते रहो हरिनाम ये हरि कौन है जिनका नाम आप करना चाहते हो हरि कौन है ये हरि कौन है इसका स्वरूप जानने के लिए आपको हरिकथा सुनना पड़ेगा यू लैव टू सी थ्रू योर हियरिंग ऑर्गेन इस ओरल रिसिप्शन एक कान के द्वारा प्राकृत कथा सुनना पड़ेगा फिर हरिनाम क्या है किसका नाम कर रहे हो ये हरि को दर्शन होगा तब आपको हरिनाम में मन लगेगा क्या दिया है हरि हरि किसने किसने किसने हरि है इसमें क्या रखा है इतना इजी है हो जाएगा करो माला लेके करो खूब करो कीर्तन करो जब तक कीपा नहीं होगा करोड़ों जन्म में भी कुछ नहीं होगा यहां तक कि गुरु का करने का कुछ नहीं है अगर वैष्णव में अपराध हुआ, गुरुजी बोले हमारा कुछ करने का नहीं गुरु और वैष्णव तत्व तो एक तत्व तो है अलग नहीं है गुरु और वैष्णव तत्व तो एक तत्व तो है गुरुजी जी सदगुरु हैं लेकिन अगर अपराध हो गया गुरुजी का करने का कुछ नहीं उदाहरण दे दे हम तो गप नहीं बोलते देखा माधविंदुपुरी पाद का पास किसने दिखा लेकर रामचंद्रपुरी ओ भी लिखा दिया था और इस ये ईश्वरपुरी ये भी लिखा लिया था लेकिन इनके कुछ नहीं हुआ अपराधों के एकदम गए या कि नहीं जो माधवुरी बात का दर्शन करने के कृष्ण तरसते हैं स्टिल देर इज नो वे माधवनपुरी बात का दर्शन के लिए कृष्ण तरसते कब माधव आशी मोर को ये कथा तो बोलेगा ना आज तो मधे बंद क्या क्या चाप हा हमारे जल्दी चले जा तेरा मुख देखने से मेरा खराब होगा भगा दिया और गया फिर आके चैतन्य मापो का दोष पकड़ा चैतन्य मापो साक्षात परत पर उसका दोष पकड़ा पकड़ा नहीं दोष दिखेगा तो चारों और दोष दिखेगा गुण नहीं दिखेगा जो भी है ये जो है अभी ये जो गिरिराज महाराज है गिरिराज महाराज दुराणाचल का पर्वत रूप से आ, बेटा रूप से आए सब चीज का स्पिरिचुअल स्वरूप है हमने बताया गिरिराज का नाम और गिरिराज का जो शरीर है ये एक है हमारा माँ भी हमारा बाहर में जो शरीर है अंदर में आत्मा है ऐसा नहीं सारे स्पिरिचुअल मैटर ये जो विषय अभी ये गिरिराज कैसे आए गोवर्धन में कि दुराणाचल जो दूर रहते हैं दुराणाचल पर्वत बहुत दूर रहते हैं यहाँ तो ये जो हमारा अगस्त मुनि है अगस्त मुनि ने घूमते घूमते द्रोणाचल पर्वत का उधर पास गए द्रोणाचल पर्वत उसका स्वागत की और बड़ा भारी दंडवत आदि करके बड़ा भोजन पानी कराया पैर धुलाया और बैठाया और स्वागत करके बोले महाराज आपको दक्षिणा में क्या दे ये बताएं दक्षिणा देना पड़ता है जैसे नित्यानंद बहू का पिताजी हड़ाई पंडित जब वो ब्राह्मण बोले वो जो वैष्णव गए तो बोले महाराज आपको जो दक्षिण दक्षिणा आप मांगोगे वही हम देंगे तो अच्छा तो वही दोगे बोला हाँ, हाँ हाँ हम वही देंगे उसको पता नहीं था उसका दिल का टुकड़ा कम मांगेंगे दिल का टुकड़ा नहीं दिली है दिल का टुकड़ा तो ये जगत के लिए नित्यानंद बाबू को बोले आपका ये लड़का को दे हाँ लड़का को दे दे बस मूर्खित किर पर लेकिन वचन दी वचन दिया तो देना पड़ा तो नित्यानंद बहू को ले गए ऐसा माफिक ये जो द्रोणाचल पर्वत उसको बोले दक्षिणा हम जो मांगोगे वही दे दो हाँ जो दो जो मांगोगे आप देंगे पता क्या था लड़का को मांगेगे बोला आपका ये गिरिराज ये जो लड़का है इसको दे दो एक, एक माँ तो लोट सा बेटा है इसको बोला हाँ महाराज जिसको दे दो हम वो तो रोना शुरू कर दे बोले आप तो बता गया अब दोगे तो गिरिराज महाराज बोले ठीक है बाबा आप आप तो बोले हैं प्रतिज्ञा किया तो देना पड़ेगा तो क्या किया अगस्त जी बोले चलो हमारा साथ अब बोले जैसे कैसे जाए बोले कोई असुविधा नहीं है हाथ में बैठो मेरा अब वो जो समझो कैसा हाथ है उसका ये जो मुनि ऋषि है इनका कैसा हाथ है हाथ में बैठो हम ले जाएंगे बोले ठीक है जोग के द्वारा हाथ में बैठाया और, और पहले कंडीशन कर लिया गिरिराज जी बोले देखो महाराज आप तो आपका हाथ में बैठ के जाएंगे जहाँ ले जाओगे लेकिन एक शर्त है जहाँ हमको बैठा दोगे हाथ से बाहर रखोगे वहीं रह जाएगा हम जाए ले, ले आएंगे ले ये कंडीशन है और ठीक है कोई बात नहीं चलो हम रखेंगे थोड़ी हमारा शक्ति नहीं है जुगबल है बैठा के लेके चले अब जब गिरिराज की वृंदावन आए तो गिरिराज ने सोचे यार हम किस लिए इस जगत में आए नंदनंदन कृष्णो आओ फिर बजो हमारा राधा रानी यहाँ लीला करेगी अब क्या करे इधर तो रहना है बोल के ऐसा भारी हो गया कि मत पूछो और ऐसा भारी हो गया कि उसका लिए संभव नहीं है कष्ट हुआ बोले इतना परिश्रम हो रहा है थोड़ा नीचे रख दे अब बाद में उठा लेंगे क्या फायदा है असुविधा क्या है बोल के नीचे रख दिया और जो विश्राम विश्राम किया जो कुछ करना फिर उसका बाद फिर बोले चलो बोल के उठा बोले रात तो हम जाएँगे नहीं अर क्यों अरे तुम तो आपका सब तो वादा आप तो वादा किए जहां हम रखोगे हम जाएंगे नहीं बस गुस्सा हो गया ऐसा गुस्सा हो गया कि पूछो मां उनको सांप दे दिया अब तू रहेगा नहीं इधर तिल तिल करके तेरा खाय हो जाएगा बोल के गाली बोल दिया बस सांप दे दिया बोले जो भी कहो आप लेकिन हम जाएंगे नहीं क्योंकि आपका साथ ये कंडीशन था ना स्वर तो जहां रखोगे हम जाएंगे नहीं ये अवस्थ मुनि का इच्छा था कि ये गिरिराज को लेके चले वाराणसी वाराणसी में एक भी पहाड़ नहीं है गंगा का उस पर रख देंगे सुंदर पहाड़ इसका गुफा है फल मूल है सारे इसमें बैठ के हम भजन करेंगे सुंदर अब उनका जो इच्छा है पूर्ति नहीं हुआ पूर्ति तो नहीं हुआ अब गया अब क्या करे गुस्सा होके चले गए वो सांप देखे और गिरिराज महाराज धीरे धीरे आज भी एक तिर एक करके नीचे जा रही है जा रहा है आज पांच हजार साल का अंदर गिरिराज महाराज दिखेगा नहीं ठीक है गिरिराज महाराज का इतना ऊंचा गिरिराज पर्वत नहीं पहाड़ नहीं पर्वत गिरिराज जी का जो चूड़ा है वो चूड़ा का जो सूर्य का सूर्य जब ढलते थे अस्त जाते थे उनसे जो जो पर्चा जो छाया है शेडो यह भूतेश्वर तक आता था वहां से बीस किलोमीटर बाद जो भूतेश्वर है भूतेश्वर में उसका छाया पड़ता था इतना लंबा चौड़ा चिंता का अतीत है और जितना नीचे जा रहा है उतना क्या होगा जो बड़ा चीज अगर नीचे जा रहा है तो ऐसा अगर पहाड़ है जितना नीचे जाएगा उसका तो एरिया भी होते जा रहा है आपको डाउट होगा जब भागवत का चर्चा आएगा वहां देखो वृंदावन में गोवर्धन है यमुना है आप बोलेंगे महाराज कहाँ नंदगांव है कहां गिरिराज आप क्या गप बोलना शुरू कर दिया क्या ये तो बुद्धि लगाओ चीज ऐसा अगर चीज है इतना बड़ा गिरिराज महाराज ये अगर धीरे धीरे नीचे जाए तो क्या होगा नीचे चौड़ा जितना नीचे जाएगा तो, तो नैरो हो जाएगा ना ये तो बुद्धि देश थोड़ा अभी आप देखोगे तो नंदगाम कहाँ है और गिरिजाज कहाँ है लेकिन जब वर्णन है वृंदावन में गए सब ब्रजवासी लोग गोकुल से उठ चले गए गोवर्धन ये आपका नंदगाम है बरसाना में तब आप देखोगे उधर बिछा है, यमुना जी है सुंदर पुलिन है ये है वो है आप अभी दिखेगा नहीं क्योंकि ये बुद्धि लेके ये आंखें लेके आप देखने का कोशिश करो दिखेगा नहीं जो भी है अभी हैं अभी ऐसे गिरिराज महाराज आए हैं गिरिराज महाराज प्रकट अब गिरिराज महाराज का जो जो प्रकट है आज का जो हमारा तिथि है इनको थोड़ा बता के फिर इधर का थोड़ा तत्व तो कहेंगे ये गिरिराज महाराज का पूजन शुरू हुआ कैसे ये इधर जो है आपका भागवत जी में वर्णन है गिरिराज महाराज ऐसे आने का बाद जो पूजन हुआ गिरिराज महाराज कैसे हुआ ये क्वेश्चन का उत्तर दे हमने पहले शुरुआत में बोले थे आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी चौकैंग ये चारों किस्म का व्यक्ति भजन करते लेकिन ब्रजवासियों का जो भजन है ये चारों में एक भी नहीं है एक भी नहीं है क्योंकि ब्रजवासी का जो भक्ति है ये भक्ति का साथ दुनिया का किसी का भक्ति का तुलना नहीं किया जाता अभी हमने थोड़ा हरी का पहले बताए कि भगवान में अनंत भक्ति होना चाहिए भगवान अभी आप भगवत का शुरुआत में कह रहे हो कि महाराज ये जो इंद्र महाराज जी हैं इंद्र महाराज जी का भजन इंद्र महाराज जी का पूजन किए कौन नंद बाबा पहले भी किए अब आप ऐसे कैसे समाधान दोगे इसको कैसा समाधान दोगे बात यह है ब्रजवासी का विचार आप आपका जीवन में मत लाओ ध्यान से ध्यान सुनना बात यह है जो ब्रजवासी का कृष्ण का उपास स्वाभाविक प्रीति है वो कृष्णों को अपना लड़का मानते हैं अपना भैया मानते हैं जो जो जैसा जैसा रिलेशन है इनके अंदर में कभी भावना ही नहीं है कि कृष्ण भगवान है समझा मेरा बात ब्रजवासियों का अंदर में भावना नहीं है कि ये मेरा ये ठाकुर है ये भगवान है पर अखिलेश ये मानता नहीं ये तो मेरा लड़का है ये तो मेरा ग्रव का दोस्त है मेरा, ये जो रिलेशन है, चैतन्य चौत्य तो में तुम्हें तो बताया हुआ है ओश्वर्य ज्ञाने थे शिथिल प्रेम नहिम और प्रितु जब ऐश्वर्य ज्ञान आ भगवान है भगवान मेरे को रक्षा करेंगे तो भगवान बोलते हैं हमको प्रीति नहीं होता ये जो रिलेशन संबंध है इसमें हमारा प्रीति नहीं होता जब मेरे को डांटते हैं एक थप्पड़ लगाएंगे जब दामोदर भगवान को दोरी से रस्सी से भागे डंडा लेके आए भगवान बोलते हैं अब हम, हम मजा आया अब मजा आया नंद महानाज बोल हे लाला जा तो मेरा खरम लेके आ खरम लेके आ लाला खरम लेके बच्चा है खरम को उठा के ऐसा माथे में दर दिया करके लाए खरम को रख दिया ठाकुर जी बोलते हैं इसमें मेरा मजा है आप क्या बोलोगे ठाकुर जी बोलते हैं ये जो संबंध है इसमें मेरा मजा है मैया मारेगी मेरे को थप्पड़ लगाए सब कुछ करे इसमें मेरा मजा है लेकिन बैकुंठों का जो आदमी है जो सा दुनिया का आदमी ठाकुर जी को भजन करते कैसे ठाकुर जी को भोग लगाया ठाकुर जी को परिक्रमा किया लेकिन बदले में माल चाहिए माल माना किसी भी समस्या का समाधान चाहिए तो इनके साथ जो संबंध है ये संबंध और ब्रजवासियों के साथ जो कृष्ण का संबंध है इसमें कभी मिलावट नहीं करो तो ब्रजवासी जो है ये कृष्णों को समझते हैं हमारा लड़का या हमारा बेट हमारा बेटा है हमारा दोस्त है ऐसा इसमें जाने में अनजाने में ध्यान दे जाने में अनजाने में कृष्णों का सेटिस्फेक्शन हो जाता है जिसको आप अर्चन करोगे जिसको सेवा करोगे सेवा ये शब्द है इसका अर्थ क्या है कौन बताएगा इस सेवा जो शब्द हमने बताया वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टर्म सेवा बताओ इतना दिन से भजन कर रहे हो गुरुजी के पास का पास हरिकाथ बताओ बोलो सेवा किसको बताता है बत, कोई तो होगा बताओ है हाँ, से सेटिस्फाई पूर्ण सेटिस्फैक्शन पूर्ण उनका सुख सुखानुभूति हो तो भगवान अगर भगवान को सिंहासन में बैठ के तुलसी माला दे के पूजा करो ऐसे आप कितना सेटिस्फैक्शन भगवान को दोगे आनंद बाबा अगर बोलेगे एक झप्पर देंगे उससे अगर भगवान का संतुष्टि हो जाए तो किस में पूजा हो हुआ नहीं ध्यान देना मेरा यह लॉजिकल बहुत विचार इसमें नंद महाराज जशोदा मा अगर लोस्ती से बांधे उसके अगर गोपाल का सेटिस्फेक्शन हो गया तो उसमें उसका पूजा हो गया हो गया ना तो परिपूर्ण रूप में नोइंगली और अननोइंगली जान के और अनजाने ये गोपाल को ऐसे ही उनको दिल में बैठा के रखे हैं पूजन कर रहे हैं उसका दूसरा देव देवी का अर्चन का कोई दरकार है नहीं दरकार है दरकार तो है नहीं लेकिन फिर भी ये हम हम के एक एक सिचुएशन दिए जैसे गोपाल को भूत पकड़ा है हे hey, गोपाल को क्या हो गया मुख में क्या सब दिख रहा है अलाय भलाय देख रहा है और जाके क्या गोपाल को गौशाला में लेके गया और गोपुच्च भ्रमणादि भी ओम कृष्णाएन ओम वासुदेवाय नवम नारायण नवम अरे उनका ही मन तो उनको झाड़ा जाए इसी को बोलता है प्रेम भगवान खुद स्वीकार किए हैं ये प्रेम में हमारा प्रीति है अब आप क्या बोलोगे भगवान बोलते इसी में मेरा प्रेम है तो जगत का आदमी या तो प्रोलाद महाराज धुवो महाराज जो भी हो जो ऐश्वर्य मार्ग का भजन करते हैं ओश्वर्य उशु, मिश्रित भक्ति जो ज्ञान मिश्रा है इसमें ज्ञान मिश्रा भक्ति है प्रोलाद महाराज का आदि ज्ञान मिश्रा भक्ति रोन्तीदेव का कर्म मिश्रा भक्ति तब तो भक्ति का ग्रेड है एक जैसा नहीं है करोड़ों करोड़ों भक्तों भजन किया ठाकुर जी के पास गया सबका भक्ति एक किस्म का नहीं है एक एक अलग अलग किस्म का सब अलग अलग विचार हनुमान जी का जो भक्ति है वो अलग किस्म का है पंच पांडव का जो कृष्ण के ऊपर भक्ति वह अलग किस्म का है अलग किस्म का ना सब तो अलग अलग किस्म का भक्ति का भी ग्रेड है सुनोगे तो पता चलेगा तो ये लोगों का वृंदावन का बहा जो जगत है उसमें ये लोगों का विचार है ठाकुर जी हमको रक्षा करेंगे ठाकुर जी हमको बचाएंगे सब कुछ करेंगे ये सब बात बताया था अकामो सर्व काम बा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे न जजे पुरुषम परम अकाम हो सर्व काम हो मोक्ष काम हो लेकिन जो भी हो उदारधी उसका दिल लगा साफा हो गया पूरा सीधा है पूरा उदार उसका दिमाग बहुत सुंदर है तो क्या करे वो सुंदर हृदय के द्वारा एक ही चीज समझे कि महाराज भजन करना है तो करना है तो करना है तो कृष्ण को ही करेंगे और किसी को नहीं करेंगे अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदार उद विधि लिंगो व्याकरण जो पढ़े हैं जानते हैं संस्कृतपन जो जे तो विधि लिंगो पुरुषम पर और कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं तो वो अगर बोले ठाकुर जी हमको बचाएंगे ठाकुर जी देखेंगे ठाकुर जी देंगे लेकिन वृंदावन का जो ब्रजवासी हैं वो बोलेगे ए लाला का शरीर खराब हो गया ले आ हमारा पास उसको ठीक कर दे बोलेगा ना लाला का शरीर खराब गोदी में ले लिया दूधपान कराया तो ये ब्रजवासी का भावना है ये इतना ओसुर आए हैं लाला को मारने का कोशिश किया हम इधर नहीं रहेंगे मोह चले जाएंगे वृंदावन चले जाएंगे देखो ब्रजवासी का कैसा शुद्ध भाव वो सोचते हैं कि हम कृष्णो को रखा करते हैं कृष्ण बलराम को हम पाल कृष्णो तो काल का बच्चा है उसको कौन रखेगा हम नहीं रहकर तो होगा है और मिस्रो जगन्नाथ मिश्र जब जगन्नाथ मिश्र को सपने सपने में आए एक आदमी आके बोले हे मिश्रो जी क्या फटकार लगाते हो लड़का को जानते हो कौन है मिस्रो जी जगन्नाथ चौतन्य भागवत पढ़ो उधर है आके दिव्य रूप धारण करके एक आए कोई देवता होगा कोई ऋषि कोई होगा पता नहीं लिखा नहीं है आके बोलते हैं मिस्रो किसको तुम फटकार लगाते हो डाकते हो जानते हो कौन है जानते हो कौन है तो मिस्रो जी बोले जो है सो है अब तो मेरा लड़का है, है? श्वर जी बोलो वागा साक्षात भगवान भी है अभी तो मेरा लड़का है अभी उसको मारूंगा फटका दूंगा अब तो नहीं तो कौन सिखाएगा पीतो का धर्म है लड़का को सिखाना अब देखो ये भाव एक भाव है जब मथुरा का कारागार में कृष्ण प्रकट भ तो ये जो वसुधा देवी की स्तुति करना शुरू भगवान ऐसा कर लेकिन दंदो बाबा जसोदा माँ स्तुति किया बेटा इसका भूत पकड़ लिया देखो क्या हुआ मेरा लड़का खराब होते जा रहा है ऐसा कर रहा है तो ये जो शुद्ध भाव इसको मत पकड़ो अभी ये विचार में आ रहा हूं गिरिराज महाराज का पूजन इधर हुआ इसको ही आगे चल के देखोगे ये जो गिरिराज महाराज का पूजन चालू किए हमारा गौड़िया संप्रदाय में श्रीला माधवद्रीपाद जी गोपाल सिन्हा जी को गिरिराज धरण है मूर्ति ऐसा है ऐसा करके मूर्ति भी ऐसा है बजरन आभक स्थापित उनको लेके फिर स्थापन किए ऊपर में ऊपर में रख स्थापन मतलब उसको प्राण प्रतिष्ठा नहीं हम एक एक शब्द बोल रहे जहाँ हम चिंता करें वो उल्टा समझ लेंगे स्थापन मतलब उसको ऊपर ले रखा है ये तो बात करने वाला ठाकुर है फिर उधर अन्नकूट किए गिरिराज का पूजन किए यही हमारा संप्रदाय में आते लेकिन पहले जो दापोर में कैसे हुआ था यहाँ थोड़ा बहुत कहानी आपको बता दे कैसे हुआ भले ये जो ए नंदो और नंदो बाबा नंदो उपानंदो आदि जितना सारे बुजुर्ग है बड़े प्राचीन सब है ये लोगों का सामने कृष्ण भगवान प्रार्थना की एक दिन देखे बड़ा बड़ी जोरदार व्यवस्था हो रहा है रसोई हो रहा है ये हो रहा है वह फूल माला चंदन और सारे उपहार कृष्ण और बलराम जानते हुए साक्षात भगवान है जानते हुए बोले अच्छा पिताजी एक प्रश्न करे वो भी ऐसा विनम्रभाव से ऐसा नहीं है बताओ ऐसा चैलेंजिंग मूड नहीं इधर लिखा हुआ है जे भगवान तत्र बड़ोदेव न संयुक्त अपसन निवसन गोपा इंद्रियो जागो कृतो दमानो गोपा गु गो, ये जो ब्रजवासी गोप गोपविंद है वो सब इंद्रियो इंद्र जाग इंद्र जाग नाम के ये पूजन जाग जगो करके इंद्रों को संतुष्ट करने का कोशिश करे ध्यान देना अपना जिंदगी का साथ मिलावट मत करना इसलिए सिद्धांत तो है बहुत कड़ा सिद्धांत तो है अभी ये कर रहा है अभी ये जो है तो को इंद्र भगवान जानते हैं बलरा कृष्ण बल फिर भी पसराया बन तो एकदम विनम्रभाव से प्रश्न किए संब्रमो कथता फलम कसो के नो बाते मख मख मानी जग अच्छा पिताजी सब पिताजी सब है पिताजी है पिताजी का बड़े भाई सब नंदोपानंद सबको के सामने बोले अच्छा आज देखता है बड़ा भारी जोरदार व्यवस्था हो रहा है ये क्या कारण है किसका लिए ये बताओ कृपा कि करके किस उद्देश्य में जोग जाग जोग गए ये सब सब इतना व्यवस्था हुआ है मालपुआ बन रहे खीर बन रहे इतना सारे रोटी पूरी किस लिए ऐसा प्रश्न किए तो पहले ये बताए ये आप तो साधु हो साधु का तो जिंदगी में कभी छुपा हुआ कुछ नहीं रहता विशेष करके हम जैसे आपका अपना आदमी है तो हमारा सामने तो बोलने के लिए कोई तो असुविधा तो नहीं होना चाहिए किसलिए करते हो तब ये जो हमारा नंद महाराज है ये बताए देखो बेटा बात ये है कि पन्नों ये जो इंद्र महाराज है ये वर्षा देते हैं पानी वो मेक है देते है, और मेघ का मूर्ति है ना इससे वह वर्षा देते हैं और वर्षा के द्वारा सारे खे सारे खेत खमारी सा, <क्ष्ण> खेत खमारी उसमें क्या होगा हरा भरा हो जाएगा पानी न बरसे तो कैसे होगा हरा भरा हो जाएगा और हरा भरा होने का बाद हम लोग क्या हम लोग देखो हमारा गोपालन गौ गो भैंस पालन करते है ना? पालन हैं ना गोपालन हमारा बिती है तो ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वो अगर बारिश ना दे तो मुश्किल हो जाएगा तब तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किए इसमें दो किस्म का फल है अब इंद्र पूजा किस किए हैं इंद्र महाराज ए इंद्र पूजा किस किए हैं नंद महाराज ये क्वेश्चन आ रहा है आएगा ना इसमें दो उत्तर है एक है कर्म मार्गी आदमी जो आप जो जन्म जो अनंत काल से आपका जन्म कर्म चल रहा है वेद में ये एडवाइस दे रहा है वेद में ये उपदेश कर रहे हैं कि सारे जीव जो अनंत काल से घूम रहे संसार में वो अपना ही कर्मफल के अनुसार घूम रहे किसी का करने का कुछ नहीं इसी को ही वेद में एक शब्दों में बोला गया इसको अपूर्व बोलता है अपूर्व माना नाइस् अपूर्व ये जो शब्द है इसका मान्य है ये कर्मफल जो जीवों का अदृश्य कर्मफल है जिसके द्वारा एक एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को पकड़ रहे हैं इसको अपूर्व ये शब्दों दिया गया ये कर्मों जो कर्मफल हैं वो अपना कर्मफल के अनुसार मिलता है और कर्मफल कर्मफलदाता ईश्वर साक्षात है किसी का हिम्मत नहीं कुछ करे किसी का हिम्मत नहीं लेकिन ये कर्मफल भी चेंज हो जाता हो जाता है कभी कभी भजन के द्वारा या अपराध के द्वारा ये कर्मफल भी चेंज होते हैं कर्मफल लिखा था ये ऐसा भजन करते करते कर्मफल थोड़ा चेंज कर्मफल थोड़ा क्षय हो गया चेंज हो जाए भजन जो करते हैं उसका कर्मफल तो क्षय हो जाता है भगवान का नाम से ऐसा करते करते अभी इंद्र महाराज जी का पूजा का जो प्रसंग है ये जगतवासी को शिक्षा देने के लिए भगवान ने ये प्रसंग रखे हैं ये सब करने का कोई आवश्यक नहीं है एकांत रूप में भगवान का भजन करो उसमें ही सारे हो इसका उत्तर दिए हैं भागवत में नारद जी जोर मूल जथा तरर मूल निशे चेना तिप्पति तत्कंद भुजो पोशाखा सर्व जैसे एक पेड़ लगाया तुमने तुमने पानी दोगे ऊपर में दोगे की गोड़ जड़ में तो यहाँ लिखा जर मोल निशेच ने न तिप्पन् जैसे पेड़ का जड़ में पानी देने से इसका जितना सारे शाखा प्रशाखा पत्ता जितना सारे जगह स हरा भरा हो जाएगा अलग से पत्ता में पानी देने का दरकार है ऐसा ही संसार रूपी जो विक्ष है इसका मूल में जो गोविंद है गुंद गोविंद चरण को आप पूजन करो प्रेम करो इसमें सारे देव देवताओं का अर्चन हो ही जाता है क्योंकि सारे उनका स्थिति कहा है कृष्ण में ही तो है ये बात समझा अभी ऐसा करके जगतवासी को शिक्षा देने के लिए जोतवासी को शिक्षा जो कर्म मार्ग में चलते हैं वो फल को ऊपर विश्वास करते हैं करते हैं ना भगवान क्या है कर्मफल ही सब है इन लोगों को शिक्षा देने के लिए और दूसरा एक है बहुत सारे कारण हैं एक एक करके पॉइंट को जान लो एक कारण है कर्म मार्गी आदमी को दे, धक्का देने के लिए समझाने के लिए दूसरा है इंद्र महाराज की का घूमंड है उसको काटने के लिए तीसरा है ये इंद्र महाराज का घूमंड जो है इसको काटा तो हो गया काटा तो है ही है इसके द्वारा इसके द्वारा ब्रजवासी जितना सारे ब्रजवासी हैं सब ब्रजवासियों के अंदर में एक भावना था ब्रज मैया अगर गोपाल को हम ये तो चले जाते नटखट है कभी जंगल में चले जाते गौ नहीं कभी इधर उधर ठाकुर जी ऐसा व्यवस्था कर दो कि कंटिन्यूस नॉन गोपाल के दर्शन करने का सुजोग हो जाए समझा मेरा बार? समझा नहीं मेरा कभी ऐसा हालत हो जाए जब गोपाल को देखते ही रह जाएगा और कोई नॉनस्टॉप, उसमें कोई छेद नहीं है कि गोपाल गौशाला में चला गया दूध धार करने चला गया गोपाल चला गया वृंदाव जंगल में चला गया गोपाल इधर गया ये नहीं होगा ऐसा एक व्यवस्था करो कि कंटिन्यूस गोपाल रहेगा हम लोग देखते रहेगा ब्रजोवासी जो है ब्रज गोपीय है कितना ब्रह्मा को गाली दिए ब्रह्मा पागल है सृष्टि जानते नहीं है ब्रज गोपियों तो ब्रह्मा का सृष्टि नहीं है फिर भी वो दिखाने के लिए बोल रहे हैं जो ब्रह्मा का बुद्धि नहीं है हम लोग को सृष्टि किया कृष्ण है और आंखें दो दिया ये दो आंखें देकर कैसे देखेगा हम कृष्ण को करोड़ों करोड़ों आंख अगर दे दे तो इसके द्वारा भी कृष्ण को दर्शन करके तृप्त नहीं होता यहां जितना आदमी है किसको समझ में नहीं आएगा दे कैन नॉट फील इट लेकिन हियर कैनॉट फील इट द पॉइंट ये सुनेगा लेकिन अनुभव तो तब होगा जब कृपा होगा आंखों में आंसू आएगा दिल पिघल जाएगा गुरु वैष्णव के हृदय में क्या है सारे समझ जाएगा तुम तर्क के द्वारा गुरु वैष्णव के हृदय को समझ नहीं पाओगे शिला भक्ति बल तत्व अक्सर बोलते थे सब प्रकाश वस्तु को आप अपना बुद्धि के द्वारा देखने जाओगे इंद्रियों के द्वारा वो तो सब प्रकाश तुमको धोखा दे देंगे गुरु वैष्णव अक्सर ऐसा भी करता है धोखा दे देते हैं आचरण ऐसे करते हैं कि किसी को समझ में नहीं आता ये कर देते हैं तो ये सब कारण है गिरिराज गोवर्धन को पकड़ने का साथ साथ क्या होते गिरिराज गोवर्धन को पकड़ लिया वो हम बताएंगे अभी इसके साथ सात दिन साथ कंटिन्यूअसली कह सके धर्म करके रखे हैं उसमें जितना सारे व्रजवासी हैं जितना सारे गोपियां हैं सारे देखते रहेंगे गए गोपाल गोविंद को छेद नहीं है किसमें जब भी है जितना दिन भी देखो भगवान को देखने का बाद तृप्ति नहीं होता है हरि कथा भी ऐसा है जिसको हरि कथा का रस मिल गया तो भागवत में देखो कि सनौकाद ऋषि बोलते हैं व्यय तू न नयम तू न वृत्ति पामो उत्तम श्लोक गो विक्रमी जक्षिणतम जक्षिन्नतम रस साधु साधु पदे पदे क्या बोला सनकादिर बोले वयम वयम तुना वितम उत्तम श्लोक विक्रमे उत्तम श्लोक भगवान का कथा बोलते रहे तो लेकिन हमारा तृप्ति नहीं हो रहा है क्यों जक्षिन्नतम ये श्रवन का जितना ही श्रवण करे जक्षिन्नतम रस साधु साधु पदे पदे स्वरूप गोसाई कीर्तन करते थे गौरंग बदस्वरूप बताओ बताओ और बताओ और बताओ ऐसा करके कान लेके चैतन्य चल कोई पढ़ता नहीं कोई जा, अब जाए तो गुरु वस्तु को तब तो सुने बोई खरीद के लाओ और पढ़ो जेब में तो टाका है जाओ कितना सारे चैतन्य महापो का लीला है जब स्वरूप गो गएते थे गौरंग स्वरूप बताओ बताओ और बताओ क्या बोल रहे थे और बताओ ये और बताओ ये रस चैतन महापु बोलते थे बोलो बोलो बोली प्रभु पाते कान चेतन बोलो बोलो बोली प्रभु पाते कान पाते में कान को ऐसा ऐसा कहते हैं बोलो बोलो आर बोलो ऐसा। अभी समझ में नहीं आएगा ये जो इसका तर्क दिया इंद्र महाराज ये भी एक मजे मजाक का कहानी है ये कुछ भी नहीं है देखो इंद्र महाराज भले क्यों इंद्र का ये जो हमारा नंद बाबा जसुदा जसोदा ये सब जो नंद उपानंद ब्रजबासी क्यों पूजा करेगा इंद्र का दरकार है इसका तो पूजा हो ही गया गोपाल को फूल तुलसी दे के पूजा नहीं कर रहे गोपाल को रोटी हो गया ए गोपाल खा ले ऐसा कर ब्रजबासी तो आज भी करते हैं रोटी बन गया ले गोपाल खा ले आप करोगे तो होगा रोटी बनाना पाए गोपाल ले खा हो गया लेकिन आपका लिए संभव नहीं है आपको मंत्र बोलना पड़ेगा आपको तुलसी देना पड़ेगा गंगा पानी देना पड़ेगा ऐसा लेकिन उसको नहीं करेगा गोपाल खा खा लेगा खा लेगा ना वहाँ अलग व्यवस्था है सो इंदो महाराज का ऊपर दोष ये जो हमारा नंद महाराज का ऊपर दोष आरोप मत करो क्योंकि इंदो महाराज भगवान गोविंद का संपूर्ण परिपूर्ण तुष्टि विधान पूजा तो कर रहा अजानते में पूजा कर रहे हैं जानने में नहीं अनजाने कर रहे हैं उसमें ही गोपाल का संतुष्टि है यहाँ जो पूजा करने का बहाना किया ये तो ये पूजा करने व अगर पूजा नहीं करते तो पूजा का बंद करने के लिए गोपाल गिरिराज को नहीं धारण करते इंद्र का भी अहंकार को नहीं तोड़ते तोड़ते ये सब बहाना है जो भी है इसका उत्तर सिद्धांत हो सिद्धांत जान लेना पुष्ण करे और बोका का माँ भी रह जाओगे कुछ नहीं होगा गौरिया मठ का हो ऐसा क्षति होना चाहिए बुक गौड़िया मठ है बहुपात के संप्रदाय का ये प्रेम की कथा <laughs> फिर यह जो योग्य है बोले कैसे हमें योग्य करेगा बोले कुछ नहीं है जो व्यवस्था आपने किए हो पुआ पूरी आपने जब पुआ पूरी खीर सब किए हो इसी में व्यवस्था हो जाएगा सिर्फ क्या करना चाहिए इंद्रों को बिना दिए गिरिराज को दे दो इंद्रों का हो गया गुस्सा क्या इंद्रों को इंद्रों को गुस्सा हो गया पूरा बोल दिया देखो इंदो को देने का दरकार नहीं है जो ये व्यवस्था किया इंद्र को देने का दरकार नहीं यही यही जो लाए हो इसी को देके गिरिराज का पूजा करो देखो गिरिराज कितना कीपा करते हैं फल मूल वो जो शुरू किया हमने श्लोक देखे हंता यम हरिदास बरजो जम कृष्ण चरण परसो प्रमोदो मानम तनोती सहोग पानियो सुजो कंदरो गिरिराज को क्या बताया देखो गिरिराज को बताया गया हंतायम ओदरी रवरा हंतायम ओदरी रवरा हरिदास बरजो हरि का जो अगर सेवक है तो ये सबसे बड़ा सेवक है हरिदास वरजो एक स्वरूप में हरिदास का सेवा किया दूसरा स्वरूप में साक्षात कृष्ण है है ना देखो एक बात भागवत में लिखा हुआ है जब गोचारण करने के लिए कृष्ण जाते थे जंगल में कभी कभी ऐसा हुआ करता था बलराम, बलराम, कृष्णों ने सो गया किसी का ये जो है उप ये जो बाहु है उसमें किसी किसी किसी शखा को बोले तू ऐसा बालिश हो जा उपबर माने बालिश इसमें सो गया कृष्ण और कृष्णों का जो प्यार है बलराव जी महाराज ऐसा ऐसे ऐसा ऐसा कर अब आपको डाउट आएगा महाराज बलराम तो बड़े भाई है बलोरा बड़ो एक बलो भाई को बलो भाई को कृष्ण बहुत डरते थे एक दिन तो बलराम को बहुत डरते थे बलराम जो कहे उसको मानना पड़ेगा वो तो कभी ऐसा नहीं हुआ बलराम बोला माना नहीं बलराम ये हम गौड़ीला में भी देखो चैतन्य आपको किसी को डरते नहीं थे लेकिन विश्वरूप अगर सामने आ गया तो ऐसा आश्वरूप बड़े भाई वो घर में आता लिखा हुआ है तो एकदम डर के मारे चुप आ सब बदमाशी बंद अभी भाई जाएगा वहा तब शुरू होगा उदम उदम तब शुरू होगा जब घाई जाएगा अब भाई तो अद्वैत गोसाई का सभा में जाके बैठते थे बार बार घर में नहीं रहते थे अभी प्रश्न है ये बल्लाव जी महाराज जो कृष्ण को बल्लाव जी महाराज जो कृष्ण को ऐसा करके पैर दबा रहे इसमें महाराज ये तो बड़ा सिद्धांत तो क्या होगा है किष्णु का सेवा कर रहे हैं किष्णु का सेवा कि छोटे हैं बच्चा किष्णु का मंजूर होगा कि बड़े भाई हमको ऐसा करे है किष्णु को मंजूर नहीं है बड़े भाई हमको ऐसा करे किसने मंजूर हुआ जानता है कृष्णो जब बड़े भाई दाऊजी अगर हम क्या ऐसा ऐसा करे तो उसके अंदर में बड़ा आनंद होगा इसके खुशी के लिए स्वीकार किए पिता माता भी ऐसा होता है लड़का को खुशी करने के लिए वो उसको खुशी करने के लिए ठीक है ठीक है तू जो बोलो वही कर समझा ना ये एक्चुअली जो सेवा किया बलराम जी ऐसा ऐसा करे इसमें कृष्ण का अंदर का भाव ये है बलदाव जी महाराज हमको ऐसा करे तो इसमें तो दुख होना चाहिए तो बलराम का संतुष्टि के लिए ठीक है राजी हो जाते ऐसा है तो यह जो है अभी वही जो उपकरण है, पुआ पूरी सब बने हैं इसको ही देखें बड़ा भारी जग्ञ हुआ औरचन हुआ भोगरा हुआ भगवान ने जब ये तर्क उठाया था जब जो बोला देख किसी तर्क नहीं इंद्रो फिंद्रो क्या करेगा आप तो कर्म फल के द्वारा ही सारे अनंत जीव घूम रहा है तो अब वेदांतों का कुछ सूत्र बताए सुंदर ये सब चर्चा करने के बहुत टाइम चाहिए ये सूत्र एक सूत्र हम बताएं भगवान वाचो इंद्र महाराज को गुस्सा कराने के लिए ऐसा बोले कर्मना ना जंतु कर्मेन नहीं बोलीयत सुखम दुखम भयम केमम कर्मेन नहीं बिपदे कर्म ना जाते कर्म के द्वारा जीव का जन्म होता है जंतु कर्म के द्वारा ही विलीन हो जाता है फिर उसका जन्म होता है सुखम जो सुख आपका जीवन में जीवन में मिल रहा है जो सुख दुख आपका जीवन में मिल रहा है सब कर्मों के फल ही है जैसा ब्रह्मा जी ने बताया है ना हैं? जो हमारा ये कर्म फल है क्या करें? करे कर्मों फल है ना तत्व सुसमेक्ष मानम भुंजान एवं आत्मकृत विपाकम ये जो श्लोक है क्या है इसमें बम्मा जी कह रहे हैं अपना ही कर्म फल को भोगता है इससे हमको दुखी होने का दरकार नहीं ठीक है ना तत्वा तो जो भी कष्ट आए जिंदगी में कोई सुख आए कोई दुख आए सब अपना ही कर्म फल समझ शांत हो जाओ उसमें भगवान का करुणा को दर्शन करो एक रसगुल्ला इसका ऊपर ऐसा करके लगाओगे मीठा होगा नीचे लगाओगे मीठा होगा जहां से भी अखा होगा मीठा तो लगेगा मीठा लगेगा ना तो भगवान को क्यों आरोप लगाते हो भगवान ने आपको दुख दिया जब सुख आते हो तब तो, तो, तो बताते नहीं जब दुख आते भगवान ने हमको कष्ट दिया भगवान को तो अमृतोमय बोला गया तो भगवान अमृतमय तो तू तुम्हारा जब दुख मिला तुम बोलते हो भगवान अमृतमय नहीं है तो बोल रहे हो दुख भी देते यह भी अमृतमय भगवान का ही इच्छा आपका व्यवस्था है आपका कर्मफल के अनुसार मिल रहा है भगवान ने यह व्यवस्था की है आपको इसमें दुखी होना नहीं चाहिए ठीक है कर्म के द्वारा सब हो रहा है और ईश्वर अगर है कशिद ईश्वर कसीणी अकर्मणम करता भजते सोपी न ही अकर्तु प्रभुर स्व किम इंद्रेण किम इंद्रेण यह भूतान सकर्मावर्तना है नथा कर्तुम स्वभातम नीनाम इंद्र का क्या क्षमता है पिताजी आपका कर्म फल को इधर उधर करेगा आपका कर्मफल अच्छा है तो बारिश जरूर होगा किसी का हमत नहीं है जो ऐसा करके जब ऐसा बोला तो जितना सारे माल मसला का तत्कीय साफ जे के गिरिराज गोवर्धन बोले देखो ये गिरिराज गोवर्धन कैसा सुंदर है देखो गोपालन करता है गिरिराज के द्वारा तो करता है गिरिराज में इतना सारा घास है उसमें फल फूल है अंदर में और गिरिराज क्या कुछ नहीं सेवा किया गिरिराज का कंदर का अंदर नंदो <coughs> बोजो वो बो जो जो बुजो बालक हैं वो लोग ले गौचारण कराते थे उसका अंदर में कृष्णो सोते थे गुहा पर अंदर कभी भूख लगे तो उसका अंदर में जो झरना है झरना जानते हो अभी धरना नहीं दिखेगा झरना होते थे झरना पानी पीते थे उसका अंदर में फल मूल सब खाते थे कंदुमुल कंदमूल जानते हो बड़ा मीठा ये सब खाते थे तो कृष्णो को जैसा सेवा किया एक गिरिराज महाराज इसीलिए बोले इसको हरिदास अवर जो हरि का जो दास है इससे सबसे बड़ा है बड़ा लीला विलास में कृष्ण भगवान का लीला विलास में एक गिरिराज महाराज का जो योगदान है ये सुनते रह जाओगे पागल हो जाओगे अभी गिरिराज महाराज का महिमा बोल के नंद महाराज को बोले इनको पूजा करो देखोगे क्या फल है तो, तो है ही अपना ही स्वरूप है तो गिरिराज तो कृष्ण ही है तो पूजन शुरू किया पूजन किए सब सब करके भोजन आदि सब लगा दिए और ब्रजवासी लोग सब देख रहे हैं कि गोपाल साक्षात प्रोका ढोके और बजो गोपाल सब ब्रजो गोपाल सब है ना ब्रजवासी सब तो ऐ देखो इधर हमारा गोपाल खड़ा हुआ है और वहा भी गोपाल जैसा ही है वो खा रहा है सब आ तो गोपाल है तो साक्षात गोपाल मतलब देखो हमारा गोपाल खड़ा हुआ है सी इसी मूर्ति उधर देखो क्या गिरिराज का यार मुकुट इसका बोल मुखारा बिंदु मुखारा बिंदु बोलते हैं ना हैं पुछुआ है कहा पुछड़ी की लोटा ये पुछुआ है अरे मुख है हुआ मुखारा बिंदु है हैं अभी भी गांव का नाम है अन्नकूट आनोर गांव आनो और और आनो और आनो गोपाल ने सब खा लिया अब के बोलते और कुछ है लाओ और कुछ है लाओ लाओ और आनो और इसे गांव का नाम पर किया आनोर जैसे चैतन्य महाप्रभु सात दिन साद रात ये लीला किया था ना अपना वैभव को प्रकट किए सिंहासन में बैठ के तो बोलते किसका क्या है लाओ और जो जो लाता है एक कल दूध लाया सब पीले थे सात दिन था दिखा है चैतन्य भागवत ने देखो तब तो प्रेम लगेगा ठाकुर जी को भजन करने क्या भजन करोगे फिर सात दिन सात रात पकड़ के सब कोई को अद्वैत गोसाई को, को बुलाया गया अद्वैत गोसाई को, को बुलाया गया सारे सब भक्तों लोग आ गया और जिनका ये भाव है उसी हिसाब से सारे को कीपा कर दिया सात दिन सात कंटिन्यूअस किया ना चैतन्य तो माप को लीला देखो तो ऐसे गिरिराज महाराज उधर ये जो गोपाल का स्वरूप उधर देख रहे हैं सारे खा भोजन करने का बाद ब्रजवासी लोग सब प्रसाद पाया प्रसाद पाने का बाद क्या किया क्योंकि गोपाल का यह उपदेश था गोपाल ने बोल दिया देखो भोजन पानी करो खूब आनंद करो नित्य गीत करो कीर्तन करो उसके बाद भोजन करने का बाद तुम लोग सारे ब्रजवासी गौ माता को सब लेके गिरिराज महाराज का परिक्रमा करो <laughs> बोला भोजन करने के बाद भोजन कर लो और अलंकार आदि फूल गंदो फूल माला सब लगा कर अप्रिक कर ब्रजवासियों को माला नहीं मिले तो वृंदावन में जाता नहीं वृंदावन में जाए ब्रजवासी को माला जरूर चाहिए वृंदावन से अगर पे वृंदावन गया गांव में आया तो लोग मानेगा नहीं कि वृंदावन गया जब तक माला नहीं है ऐसा मैं भी माला अगर माला ठाकुर जी के उधर से मिला नहीं है माला खरीदा बाजार से माजार खरीद के फिर अंदर गया और जाके पुजारी का हाथ में दे दे पुजारी माला तो रिटर्न नहीं देगा तो इसलिए माला को क्या करते हैं इसके उठाते ये गोपाल को देखाते जय गिरिराज महाराज की यार बोल के आप नहीं पहन लेते माला गिरिराज को, को देखते हैं ऐसे करते हैं माला को देखा देते इतना गिरिराज को देखाते भर के गिरिराज पहन लेते आप नहीं वो माला पहन के भी गांव में जाए तो बोला है वृंदावन घूम के आए हो नहीं तो वृंदावन क्या माला का बहुत शौकीन है बुजवासी माला दे तो खूब खुशी <laughs> तो ऐसा करके फूल माला देके अर्चन करके फिर ये लोग क्या किया परिक्रमा किया जो बुजुर्ग है वो लोग शकट में कभी कभी आदमी बोलते हैं हमारा गाड़ी में परिक्रमा करना ठीक नहीं हम बोले देखो जब भागवत में है आप अगर सकट मतलब गौ माता का बैलगाड़ी गौ माता का तो गाड़ी नहीं टनता तो बैलगाड़ी में बैठ के कोई बूढ़ा आदमी अगर करे उसमें दोष नहीं है तो लिखा है बूढ़ा आदमी चल सकता है जो चल नहीं सके तो परिक्रमा होना चाहिए परिक्रमा का मूल है परिक्रमा में आपका लगन होना चाहिए प्रेम के द्वारा तो बिगलित नाम करते करते चलो अचिंतन करो गिरिराज का महिमा तब आपका परिक्रमा का भक्तों का तो परिक्रमा ऐसा है बाहरी दिल्ली से आए बम्बे से आए टैक्स की छुटकारा के लिए उसका परिक्रमा अलग है वो तो परिक्रमा करके चले जाए ठाकुर जी का पास माल मांग के लेकिन भक्तों लोग परिक्रमा गए कीर्तन करते गए, हरि करते हरि हरिकथा बोलते बोलते कीर्तन करो और परिक्रमा करो परिक्रमा करके फिर आ जाओ परिक्रमा समाप्त तो होने के बाद लेकिन हम हम जैसा बद्ध जीव हैं हम लोगों के लिए क्या होना चाहिए पर ये जो गिरिराज का परिक्रमा गुरु बोलते थे ये अर्चन का अंग है इसलिए गुरुजी कभी भी परिक्रमा में भोजन नहीं करते थे आश्चर्य महापुरुष थे अगर आठ घंटा दस घंटा लगे पूरा दिन लगे फिर भी बिना खाए ये सब देखे हैं सिल भक्ति वाले सिंह महाराज आज जितना सारे भक्त देखे हैं जिनका आंखें हैं ये संभव है बिना खाए देखो पूरा दिन परिक्रमा करो परिक्रमा करके आएंगे फिर नहा धोआ करके फिर फिर पाएंगे क्या यह महापुरुष का क्षमता है देखो अर्चन करने बैठेंगे या तो अभिषेक करने बैठेंगे या तो विग्रोह का प्रतिष्ठा करने बैठेंगे पूरा दिन लग गया पाँच बज गया फिर भी उनके बाद पूरा कर, पूर्ण करके सेवा का सेवा ठीक ठाक करके फिर निकाल लिया कभी भी उनका शरीर खराब नहीं देखा कैसा आश्चर्य जो है महीना में पंद्रह दिन उपवास रहते थे उपवास में पाँच बजे के बाद थोड़ा पाया थोड़ा बहुत दूध पी लिया कुछ दही पा लिया ऐसा तो है गिरिराज का परिक्रमा इसके बाद किया इंद्र महाराज के बड़ा गुस्सा हो गया इंद्र महाराज गाली दिया कृष्ण को गाली दिया इंद्र महाराज बड़ा गुस्सा हुआ ये ब्रजवासी का हम सत्यानाश कर देंगे ऐसा हिम्मत है काल की लड़का है ये कृष्ण है हैं? काल की छोड़ा है ये इसका कहने से हमारा पूजन छोड़ दिया जोगो सारे छोड़ दिया और गाली दिया इंद्र महाराज बाचालम बालिसम स्तब्धम औग् पंडित मानी ये बालिश ये स्तब्धो पंडित मानी पंडित आपने को पंडित समझते हैं कृष्णम मर्तम कितना गाली दिया देखो कितना करके एक एक करके बाचाल बालिश हैं स्तब्धो मग्गो पंडित मानने वाले आपने को और कृष्णम मौतम मर्तम मान मानुष इसका आश्रय लेके गोपा ये जो ब्रजवासी है हमारा अर्चन बंद कर दिया ठीक है हम देख लेंगे करके अभी किया किया अभी संग नामक जो प्रलय काल में जो मेघ को बुलाया जाता है उसी मेघ के द्वारा ऐसा हाथी का सूर का मापिक पानी बरसाया थोड़ा दिन पहले आपको मालूम पड़ा बुद्ध केदारनाथ आदि जगह में ठाकुर जी ने सिक्का सिक्का दे दिया जो ठाकुर जी का जगह में कोई अगर ऐसा करे उसका नतीजा भुगा दिया भुगा दिया ना पूरा हो गया तो ऐसा बारिश दिया कि ब्रजवासी लोग पागल हो गए तब कृष्णो भगवान के शरण में गया कृष्ण बोले वो तो भगवान समझते नहीं उसे तो कृष्ण तो बचाया हमको बहुत बार पहले भी कृष्ण को बोला आप क्या किया जाए कृष्ण बोले चिंता नहीं है चलो अब बोल के गिरिराज महाराज को अपने हाथ से उठाए और ऐसा करके पकड़े बोले जितना ब्रजवासी है जितना गोधन है गोमाता है सारे आ जाओ इसका नीचे इसका नीचे कुछ नहीं होगा बोल के सात दिन सात रात ऐसा करके पकारे रखे और सात दिन सात रात तक कंटिन्यूअस जैसे किसी भी शहर हो नगर हो गांव हो इसको कोई कोई चिन्ह नहीं रहेगा ऐसा बारिश दिया लेकिन कुछ बिगड़ नहीं सके इसके बाद इंद्रों का कल हुआ हरे महाराज सात दिन सात रात तक हमने ऐसा बारिश किया किसी भी जगह होता तो मर जाता सारे आदमी और कुछ नहीं बिगाड़ सका हमने तो क्या है ये कृष्ण कौन है ये इतना ये बच्चा है पाँच साल का ये ऐसा करके पाँच साल का नहीं है तो उसका उम्र थोड़ा ज़्यादा हुआ था तो ये इन्होंने ऐसा करके रखा है पकड़ के तब तो समझ में आया तो शरण में आया वो भी चालू है इंद्रमारा वो सोचा अगर डायरेक्ट जाए तो मुश्किल हो सकता तो सूर गो गौ माता प्रिय है सूरभिमा को सामने लेके मतलब तो गौ माता सूरभिमा तुम आगे जाओ क्योंकि आप जो फटकार पड़ेगा तुम्हारे बुमको देख के ठंडा हो जाएगा हैं तो ये इनको लेके जो आगे गए तो सूरभि को देख के कृष्णो तो कृष्ण तो ऐसे गुस्सा नहीं करते कभी वो भी लीला है जो तो तो तो तो तो गया गया। हाँ सब बता ये सब <coughs> जितना सारे हैं ये सारे आ गया और सूरभि माता जो है सूरभि माता को सामने देखकर कर बड़ा प्रसन्न हुए उसके बाद सूरभि माता सामने रख कर इंदे पीछे पीछे माथा नीचू करके आए करके करने के बाद बड़ा भारी स्तुति किया लेकिन ब्रह्मा का जो स्तुति है उससे बड़ा कम है ब्रह्मा जी लंबा चौड़ा स्तुति किए किंतु इंद्र जी बड़ा कम स्तुति किए इसके लिए हमको पूछते हैं कोई कोई याद महाराज क्यों ब्रह्मा जी इतना अल्पस्तुति किए और ब्रह्मा को इतना लम्बा चौड़ा स्तुति क्यों किए इसका कारण सिद्धांत यह है ब्रह्मा जी का जो लीला है जो ये जो जो ब्रजवासियों को हटा के ले गया इसके द्वारा जो ब्रजवासियों हुआ <coughs> ये कृष्णों का खिलाफ था इसके लिए कृष्ण को मनाने के लिए बहुत ज्यादा स्तप करना पड़ा लेकिन इंद्रो बदमाशी किया लेकिन इसमें मिलन का लीला का पुष्टि हुआ इंद्र महाराज जो लीला इंद्र महाराज जो बार, बारिश किया उसके द्वारा ब्रजवासी लोग आए पहाड़ का नीचे है, उसके द्वारा ब्रजवासियों के जमन का जो इच्छा पहले से वो इच्छा का पूर्ति हुआ इसमें गोपाल का भी इच्छा था कंटिन्यूअसली हम जशोदा मैया को देखे राधा रानी को देखे है ना लिखा हुआ ऐसा करके आंखें को आधा करके देखो सीनाथ जी गोपाल का आंखें आधा खुला है राधा रानी का और देख रहे हैं कंटिन्यूअसली ऐसा जो इच्छा है पूर्ति हुआ इससे नंद महाराज जो हमारा इंद्र महाराज जी को कम स्तुति करना पड़ा जल्दी प्रसन्न हो गया ठीक है ना अभी इसमें जो पानी है ये अगस्त ऋषि ने पान कर लिया था प्यास था वो बात में सुनोगे पुराणों में है सारे पानी उन पे लिया और अब ये भी नहीं होता कृष्णों का इच्छा से पानी कहाँ गया ये क्वेश्चन ही आएगा नहीं इट इज ऑल्सो इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ मेटेरियल क्वेश्चन पानी कहाँ गया जहां कृष्ण है वह पानी कहाँ गया <laughs> ये भी कोई क्वेश्चन हुआ पानी गया कृष्ण है उसका नाम कृष्ण है अनंत तो दुनिया का ऐसे चिटकी लगा कर चलते हैं जब मुसलमान को भी नजरुल इस्साम कहते हैं विराट शिशु आन मुने तुम्हें खेलिश तो तुम्हारा अंदर में क्यों क्वेश्चन आए मुसलमान को भी नजरुल इस्लाम कितना कृष्ण का लीलाएं लिखे हैं कितन गान गान लिखे ए ये विश्व विराट शिशु गोपाल आन मुने मैने मतलब एक ऐसा करके अपना भूल भूल कर खेल रहे हो अनंत विश्व तो इसका ऊपर कोई प्रश्न चलता है पानी कहा गया <laughs> ये भी कोई तो जो भी है ऐसा हुआ उसके बाद ये शास्त्री हो गया हिंदी को बोले कभी ऐसा घुमन नहीं करना ऐसा घुमन करने से मुश्किल है आओ जो इसका जो बालिश बाचाल शब्दों पंडित मानी जो गाली है ये तो बाहरी दृष्टि में गाली दिए है इंद्रो लेकिन सरस्वती उसका मुख में बैठकर उसमें स्तुति करा दी समझा मेरा बात ये जो बाचाल है ये जो बालिस है, एक एक शब्दों का सारे माने हैं कभी हरिकथा आएगा ना हमारा अभी रात को करते करते तो आएगा तब ये जो बाकी रह गया उसका चर्चा होगा बाकी इतना लोग भोजन पानी करेगा बड़ा भूख लगा है नहीं तो कोई कोई जमा के आए हैं कौन जाने घर से ही खा के आए हैं <laughs> जो भी है आज यहाँ तक रहे हंतायाम दृरबल हरिदास वर्यो जदराम कृष्ण चरण परसो प्रमोद मा, मान तनुति गो गन स्तो पानीय सुजवसो कंदरो कंदमूल बांछाकदुर्वशुकी पासंद पति पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो